बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नन्हे खरगोश की कहानी यह एक जापानी लोक कथा है और इसे लिखा है रिको नाका ने और अनुवाद किया है यूरोको ने। इस कहानी को हमने संभार लिया है एनबीटी की पुस्तक सुनो कहानी ऐसी बच्चों तुम्हारे दिमाग में भी कभी शैतानी सूझती होगी ऐसे ही इस नन्हे खरगोश के दिमाग में भी एक दिन नई शैतानी सूझी तो देखते हैं क्या थी वो अनोखी शैतानी तो सुनो कहानी उल्टा पुल्टा खरगोश एक नन्हा खरगोश था और नाम था केंटा एक दिन सुबह उसकी आख खुली तो उसे शरारत सूझी और उसने सिर की तरफ से कंबल से बाहर ना निकलकर पांव की तरफ से बाहर निकला पैताने की तरफ रेंगता हुआ गया और कंबल से सिर निकालकर झांका और अपने छोटे से पलंग से नीचे उतरा और फुदकता हुआ रसोई घर पहुँचा गुड नाइट माँ माँ खरगोश की आखे फैलकर गोल गोल और चौड़ी हो गईं। हे hey भगवान कैंटा तुम जरूर आधी नींद में हो सुबह हो गई और सुबह हम गुड मॉर्निंग करते हैं और तुम गुड नाइट कर रहे हो ओहो माँ आज मैं उल्टा पुल्टा अंधा खरगोश बन गया हूँ कैंटा खरगोश ने समझाया उसने अपना पजामा उतारा और अपनी पैंट में सिर डाल लिया और टांगे कमीज की बाहू में डाल दी देखा उल्टे पुलटे खरगोश को कैंटा खरगोश उछलते हुए बोला माँ मेरा पेट बहुत भरा हुआ है रात के खाने में क्या बना है ओह काश सेब ना हो तुम तो जानती हो मुझे सेब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उसने मेज का एक चक्कर लगाया और कूदकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और एक बार और कूदा और मेज पर चढ़ गया जहाँ वो अपनी गोल मखमली पूंछ पर बैठ गया माँ खरगोश की आँखें फिर से फैल के गोल गोल हो गयी हे राम ये भी कोई तमीज है मेज है और तुम जानते हो कि हम इस पर प्लेटें रखते हैं पर मैं उल्टा पुल्टा खरगोश हूँ मैं अपनी प्लेट कुर्सी पर रखूंगा बहुत खूब माँ खरगोश ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम सही चीज है माँ ने सब्जी की टोकरी से एक बहुत बड़ी गाजर निकाली और उसे गेंटा खरगोश की कुर्सी पर बिठा दिया हाँ तो गाजर साहब अब आप इस उल्टे पुलटे कैंटा खरगोश को खाने का मजा लीजिए माँ खरगोश ने ऐसा कहके उस बड़ी गाजर को कैंटा खरगोश के सामने कुर्सी पर बिठा दिया गाजर साहब आप अपने खरगोश पर नमक सिरका या मैनीज क्या लगाना चाहेंगे कैंटा के सामने गाजर रोपी एक आदमी बैठा था जिसके सिर पर हरे झबरीले बाल थे एक नारंगी चेहरा दो आंखें, एक नाक और मुंह और दाढ़ी भी थी आँखें फैल गोल गोल और चौड़ी हो जाने की अब कैंटा की बारी थी से बड़ा गुस्सा आया और उसने उस गाजर को हरे सिर से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया एक तुम मेरी कुर्सी पर बैठे हो और फुदकता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया इतने में पापा खरगोश रसोई में आए गुड मॉर्निंग बेटा गुड नाइट पापा कैंटा खरगोश ने जवाब दिया अरे ये क्या है लगता है कैंटा अभी आधी नींद में है और कैंटा तुमने कमीज टाँगो में और पैंट ऊपर क्यों पहनी है बेहतर होगा तुम जाकर अपने मुंह ठंडे पानी से धो लो पापा तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो मैं आधी नींद में कहा हूँ केंटा सीना ठोकते हुए बोला अभी मैं उल्टा पुल्टा खरगोश हूँ केंटा ने सब्जी के जूस का गिलास उठाया और बोला ये बेकार जूस मुझे कभी अच्छा नहीं लगता और एक ही घूट में पूरा जूस पी गया हाय क्या किस्मत है यहाँ खाने को कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद हो कैंटा खरगोश ने कहा फिर उसने अपनी प्लेट में रखे सेब और बंद गोभी जल्दी से साफ कर डाले छी छी कितना बेस्वाद था और कैंटा ने खाकर तौलिये से मुंह पोंछ लिया और फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला ओह मुझे बहुत भूख लगी है कुर्सी ऐसी कूद के नीचे उतरा फिर बोला भाई खाने का समय हो गया है कैंटा फुदकता हुआ खिड़की तक गया और चिल्लाया अरे देखो बारिश हो रही है बारिश हे भगवान मुझे बाहर से कपड़े भी लाने पड़ेंगे माँ खरगोश फुदकती हुई आंगन में गई और कपड़े बाल्टी में भर के ले आई अरे बेवकूफ कैंटा तुम्हारे लिए तो ये अच्छा मौसम हुआ न सीना फुला कैंटा बोला हाँ हाँ क्यों नहीं मैं उल्टा पुलटा खरगोश हूँ जानती हूँ ना पापा खरगोश ने कहा हाँ हाँ अम्बेशक ये तो बहुत मजेदार बात है क्यों ना मैं भी उल्टा पुल्टा खरगोश बन जाऊँ तुम भी बनोगे पापा बिल्कुल अब केंटा मेरी जगह दफ्तर जाएगा और पापा खरगोश घर पर रहकर पूरा दिन खेलेंगे वाह कितनी अच्छी बात ओह मैं कितना खुश हूँ लेकिन लेकिन ठेरो ठेरो ठहरो ठहरो ये कैसे हो सकता है कैंटा एकदम भ्रम में पड़ गया उससे बात समझ आ गयी और जल्दी ऐसी बोला का खेल अब खत्म अच्छा आप मुझे देखो जल्दी से अपनी पैंट सिर से उतारी और पाओ में पहनी कमीज उतार कर पाओ में पहनी और फुदक कर अपने पलंग के पैताने से घुसा सिर की तरफ से बाहर निकल आया गुड मॉर्निंग केंटा खुश होकर चिल्लाया केंटा ने सब कुछ सीधा सीधा किया और दौड़कर गैराज गया की तरफ गया साइकिल निकाली और खेलने चला गया बच्चों ये थी कहानी उल्टा पुल्टा खरगोश आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन सिक्स वन सेवन डबल टू सिक्स सेवन एट नाम और जिला लिख कर भेजे फेसबुक जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो देखिए तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को बाय बच्चों